Oh सहनावत ववतु पुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनस्त ओम वह ओ शांति, शांति, शांति, शांति, शांति वेदान दर्शन की 108वीं कक्षा वेदान दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ पिछली कक्षा में हमने 17वें सूत्र तक देखा था और उन सूत्रों में 15, 16, 17 में एक में कहा गया कि मुक्ति में जीवात्मा का अपना स्वरूप प्रकट होता है जैसे कि दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकट करता है ऐसे और दूसरा कि मुक्ति में जो ऐश्वर्य कहा गया है वो बहुत अधिक है और जहां न्यूनता दिखाई गई है कुछ शब्दों के अंदर वाक्यों में वो वास्तव में मुक्ति परक न होकर के वो सुषुप्ति और समाधि से संबंधित वाक्य हैं और मुक्ति में जीवात्मा का ऐश्वर्य जो होता है वो जगत व्यापार से रहित होता है संसार के व्यापार को जगत के व्यापार को वो वहां नहीं करता है वहां रहता हुआ वो प्रकरण से भी पता लगता है और सन्निहित जो असन्निहित है जहाँ मुक्ति का जगत व्यापार का वर्णन है वह मुक्तों का वर्णन नहीं है जहाँ मुक्तों का वर्णन है वह जगत के व्यापार का वर्णन नहीं है इससे हमें पता लगता है तो ये कुछ पीछे हुआ था आप में से कोई पिछले पार्ट में से पूछना चाहे हो सकते हाँ ओम आचार्य मुक्तों के ऐश्वर्य के प्रकरण में सत्रवा सूत्र जगत व्यापार वर्जम ये सूत्र है आ, अच्छा जी जगत व्यापार वर्जम जगत रचना संबंधी कार्यों को छोड़कर बाकी जो सांकल्पिक शरीर इत्यादि कामाचार आदि ऐश्वर्य प्राप्त के बारे में यहाँ वर्णन किया है और इस सूत्र को इस रूप में भी सुना है कि जगत जो लोक संबंधी मुक्तात्मा लोक संबंधी कार्यों से रहित होता है अर्थात वो आके दूसरों की सहायता इत्यादि करने के लिए निषेध के रूप में सुना है परंतु यहाँ मुक्तों के ऐश्वर्य के प्रकरण में कैसे संगति दोनों को कह सकते हैं उसको भी लोक का मतलब आपका है जनता प्राणी विभिन्न प्राणियों की सहायता करना उनका उद्धार करना इस सब उद्देश्य से मुक्ति से वो आए मुक्त आत्मा मुक्ति से आए लोगों को बताने सिखाने के लिए अन्याय अत्याचार हटाने के लिए अविद्या अंधकार हटाने के लिए ये जो बात है तो वो भी इससे गृहित हो सकती है कि वो ऐसे नहीं आएगा बीच में परमात्मा उसको नहीं भेजेगा क्योंकि तो मुक्ति का जो काल है निश्चित वो उसी को बुक करेगा और ये कार्य तो परमात्मा से करना है तो स्वयं करेगा या अन्य श्रेष्ठ जन जो महापुरुष हैं उनके माध्यम से कराएगा या वो करेंगे और कोई हाँ अच्छा आचार्य एक छोटा सा आवांतर प्रश्न है यहां मुक्तों का जगत व्यापार वर्ज कहा है इसका मतलब जो मुक्त नहीं हुआ वो आत्मा आ सकती है क्या मतलब ऐसे प्रसंग ही भूत तो जो नहीं माने था।, था उनका तो प्रसंग ही नहीं है ये जो अर्थापत्ति आप निकाल रहे हो वो अर्थापत्ति इस तरह से नहीं बनती है कि मुक्त आत्माओं का तो जगत व्यापार वर्ज होता है तो दूसरे तो जगत व्यापार को कर लेते हैं जिस तरह से आपने जगत व्यापार की व्याख्या की थी जो आपने अतिरिक्त जोड़ा था अगर उसको जोड़े तो इसका उत्तर हा में है कि परस्पर एक दूसरे की सहायता करना सहयोग करना ये आत्माएं नहीं कर सकती हैं जो आत्माएं वो परस्पर से कर सकती हैं लोक व्यवहार में तो आप उस तरह अर्थापत्ति उस ढंग से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं पर तो आप वहां जो निषेध करना चाह रहे हैं वो ये कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति ये मुक्तात्माएं नहीं कर सकती तो क्या बुद्धात्माए सृष्टि की उत्पत्ति कर सकती हैं नहीं वो कुछ सर्जन कर सकती हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाकी सृष्टि की उत्पत्ति वो नहीं कर सकती और ऐसी कोई अर्थापत्ति यहां से निकलती भी नहीं है ये किस तरह से कथन आया ये सूत्र क्यों बना ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो ये कि मुक्त आत्माओं को ऐश्वर्य की प्राप्ति बताई गई वो ऐश्वर्य तो बहुत बड़ा होगा मुक्ति का इतनी सामर्थ्य उसकी होगी और परमात्मा की सहायता से उसको वह ऐश्वर्य मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या उस सामर्थ्य से युक्त होकर के जैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करता है ऐसे जीव भी सृष्टि की रचना करने लगे मुक्तात्माए उसमें कह रहे हैं कि ये मुक्तात्माए जगत व्यापार से रहित होती हैं ठीक है बस अब इससे वो अर्थापत्ति नहीं निकलेगी कि बद्धात्माए जगत व्यापार कर सकती है और कर सकती हैं तो उसी अंश में जो पहले आपके सामने बात रखी धन्यवाद और कोई जी आचार्य जी सूत्र संख्या पंद्रह में मुक्ति की अवस्था के विषय में बताया गया कि जीवात्मा मुक्ति में जाता है तो वो कैसा अनुभव करता है और सोलहवें सूत्र में सुषुप्ति और समाधि के विषय में बताया गया तो दोनों में तीनों अवस्थाओं में दो अवस्था सुषुप्ति और मोक्ष सुषुप्ति और समाधि और दूसरी मुक्ति इन दोनों में जो अंतर बताया गया है जबकि हम ऐसा समझते हैं कि तीनों में जीवात्मा की स्थिति एक जैसी होती है वो परमात्मा का आनंद अनुभव कर रहा होता है और स्वयं को जान रहा होता है तो अंतर कैसे इसमें होगा और अंतर का आधार क्या होगा देखिए पंद्रहवें सूत्र में मुक्ति का और सोलह सूत्र में सुषुप्ति और समापत्ति सम्पत्ति यानी समाधि का तो संख्य दर्शन का जो सूत्र है समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रम्हरूपता समाधि में सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्मरूपता होती है वहां रूपता का मतलब कि परमात्मा की तरह वो निर्विकार होता है राग-द्वेष से रहित होता है आनंद से युक्त होता है इतना ही अंश है बाकी सारी की सारी चीजें वहां नहीं घटेंगी यहां जो इन्होंने कथन किया है मुक्ति में प्रदीप के समान होता है जैसे प्रदीप अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है ऐसे वो मुक्तात्माए अपने गुणों को प्रकाशित कर दे तो प्रकट हो जाते हैं उनकी सामर्थ्य अपनी उभर के आ जाती है इतना मुक्ति में होता है ये चीज सुषुप्ति और समाधि में नहीं होती इस तरह से एक बात हो गई मुक्ति को बिल्कुल अलग कर दीजिए अब सुषुप्ति के अंदर और समाधि में तो यहां सोलवे सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी ने कहा न भाई किंचन वेदना अंतर न बाहर का जानता है न अंदर का जानता है तो ये जो कथन है इसको पूर्व पक्षी ने मुक्तात्मा के संदर्भ में समझ करके प्रश्न खड़ा किया है कि आप उसका ऐश्वर्य इतना कह रहे थे और फिर साथ में वो जानता नहीं है बाहर और अंदर का तो ये तो न्यूनता हो गई ये काय का ऐश्वर्य हुआ तो उसका उत्तर सिद्धांती ने दिया कि ये वचन मुक्तात्माओं से संबंधित नहीं है ये सुषुप्ति से संबंधित है और इसकी पृष्ठभूमि जो प्रारंभ हुआ है प्रकरण का उसका वचन इन्होंने देकर के सिद्ध कर दिया और सुषुप्ति के अंदर ऐसी स्थिति बनती है न बाहर का जानता है न अंदर का जानता है लेकिन मुक्ति में तो मुक्तात्मा ऐसा अनुभव नहीं करता वो तो जागरूक रहता है बाहर का भी जानता है अपने को भी जानता है तो सुषुप्ति में ऐसा हो जाता है ये उससे अलग हो गया मुक्ति से और संपत्ति यानी समाधि के अंदर इसके लिए जो दूसरा वचन था कि अत्रवा अस्य सर्वम आत्मा ही अभूत सब कुछ आत्मा ही आत्मा हो जाता है और कुछ नहीं तो उसमें के न कम पश्चित किससे किस देखे और के न कम विजानियत और किससे किसको जाने अर्थात किसी से किसी को नहीं जानता बस अपने में केंद्रित रहता है ये जो बात है ये समाधि के प्रकरण में कही गई है समाधि का प्रसंग है तो मुक्ति में तो ऐसा होता नहीं है मुक्ति में तो यह है कि कम पश्चेत केन कम पश्चियत तो अपनी सामर्थ्य से और ईश्वर की सहायता से इस सृष्टि को देखता है वो केन कम भी जानियात परमात्मा की सहायता से अपनी शक्ति की सामर्थ्य से वो इस संसार को और सबको जानता है तो ये जानना तो मुक्ति में है लेकिन ये समाधि में नहीं होता है समाधि में वो बाहर का नहीं जानता अंदर का नहीं जानता कौत एकाग्र रहता है तो जिस पे केंद्रित होता है केवल उसी का ज्ञान होता है उसको तो इस दृष्टि से ये इनमें भी भिन्नता होगी ठीक है तो आगे चलें। पृष्ठ संख्या 250। सौ दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पात्र और इसके १८वें सूत्र से आज का पाठ प्रारंभ करते हैं सूत्र है इति चेत न आधिकारिक मंडल स्थोपे पीछे जो जीवात्माओं का मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य कहा गया था उस ऐश्वर्य में बहुत सारी चीजें थी पीछे सत्रवें सूत्र में निषेध किया कि यह जगत व्यापार से रहित होगा तो वही कह रहा है पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि ये तो प्रत्यक्ष उपदेश मिल रहा है यानी साक्षात उपदेश हमें साक्षात वचन हमें उपनिषद आदि के मिल रहे हैं जिसमें मुक्तात्मा को बहुत ऊंचे स्तर का स्वराट है सम्राट है इत्यादि ये सब कुछ को पा लेता है सब कुछ को जीत लेता है सब कुछ चीजें मिल जाती है इस तरह के कथन आए वहां पर तो उससे उससे तो ये प्रतीत होता है कि ये जगत व्यापार से रहित नहीं होना चाहिए तो जगत व्यापार वर्जम के विपरीत लेते हुए इन कुछ वचनों को उद्धृत किया है तो प्रत्यक्ष उपदेशात कोई कहे कि नहीं जगत व्यापार को वो कर सकता है क्योंकि तो उसका ऐश्वर्य इतना अधिक होता है तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया आधिकारिक मंडलस्थ उक्ते है बोले तो ये जो सम्राट आदि के कथन किए गए हैं स्वराट सम्राट आदि के इसमें जो आधिकारिक लोग हैं आधिकारिक लोगों का जो मंडल या समूह है वर्ग है उसमें जो स्थित हैं, उनकी दृष्टि से ये कथन किए गए और उसको प्रमाण से भाष्यकार आगे बताएंगे भाष्य देखिये जगत व्यापार वर्जम इति मुक्तानाम ऐश्वर्यम। मुक्तों का जो ऐश्वर्य वो जगत व्यापार से रहित है बाकी और ऐश्वर्य होते हैं लेकिन जगत व्यापार वो नहीं करता है तरही तो फिर स स्वराट भवती तस्से सर्वेशु लोकेशु कामचारो भवती का वचन है वो तो स्वराट हो जाता है और उसका सब लोगों में कामचार होता है यानी सब लोगों में वो आ जा सकता है तो जब सब लोगों में आ जा सकता है और यह है तो जगत व्यापार वर्ज कैसे होगा जगत का व्यापार भी कर सकेगा पूर्व पक्षी का भाव यह है प्रश्नकर्ता का फिर तैतीय का उदाहरण दिया आपनोति स्वराज्य अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है सर्वे अस्मयी देवा बलिम आहार आवहन्ति सारे के सारे देव उसके लिए बलि को यानी भोजन को आहार को लेकर के आते हैं प्राप्त कराते हैं इति मुक्ता नाम पूर्णश्वर्योपदेश प्रत्यक्ष विद्यते इस प्रकार से मुक्तों के पूर्ण पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है एक तो ऐश्वर्य है कि पूरा नहीं हो उसमें छोड़, छोड़ दिया हो जैसे जगत व्यापार वर्जम है ये इसके कहने से ऐश्वर्य छूट गया पूरा नहीं आया छूट गया तो मुक्तों का जो ऐश्वर्य बताया गया है वो तो पूर्ण रूप से कहा गया उसमें कुछ छूटा नहीं है पुनः कथम जगत व्यापार प्रतिपाद्यते तो आप ऐसा क्यों प्रतिपादन कर रहे हैं कि जगत व्यापार से रहित है प्रश्न करता है इति यदि कोई ऐसा कहे आक्षेप करे तो उसका उत्तर है न आधिकारिक मंडल स्थोक् तो इसको खोल रहे हैं आगे न यतस्तत्र न पूर्णश्वर्य विधानम ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि पूर्ण का तो विधान वहां ही नहीं किंतु फिर क्या है वहां किंतु तक आधिकारिक मंडलस्थ विषय सहीशा खलु उक्ति रस्ती आधिकारिक मंडलस्थ के विषय में ये उक्ति कही गई है ये आधिकारिक मंडलस्थ क्या है उसकी उक्ति क्या है उसको ये आगे खोल के बता रहे हैं अधिकारी भवम आधिकारिकम सबसे पहले आधिकारिक शब्द है तो जो अधिकार में होता है अधिकार से संबंधित है वो आधिकारिक तच्च मंडलम आधिकारिक मंडलम च मंडल मतलब वही आधिकारिक भी है और वही मंडल भी है दोनों एक ही चीजें हैं उसको आधिकारिक मंडल कहा तस्मिन तिष्ठति थी यह स आधिकारिक मंडलस्थ उसमें जो रहता है उसको आधिकारिक मंडलस्थ कहा और तत्संबंधे या किलोक्ति और उससे संबंधित जो उक्ति है वचन है स आधिकारिक मंडलस्थोक्ति ये शब्द बना दिया समस्त और तस्याह प्रतिपादन हाथ तो उसका प्रतिपादन होने से आधिकारिक मंडल के में स्थित की उक्ति का प्रतिपादन होने से जो अधिकारी हैं उनके लिए कुछ ये विशेष कथन किए गए हैं उस सीमित क्षेत्र के लिए अनंतता में नहीं कहे उनका ऐश्वर्य अनंत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया मंडल जो होगा वो एक सीमा में होगा ये मंडल है वो होगा तो अधिकार की सीमा में अवस्थिति का कथन किया जा रहा है जो अधिकारी हैं उनकी कुछ एक सीमा में अवस्थिति का कि इतने क्षेत्र में ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं तो ये जो पूर्व पक्षी ने वचन दिए उनसे मुक्ता आत्मा का ऐश्वर्य अनंत रूप से सिद्ध नहीं होता है अनंत नहीं पता लगता है तो भाष्य देखिए आगे इतिमुक्ता इति चेद उचित ही ये भी सारा हो गया स आधिकारिक मंडल से प्रतिपादना तद्य था अब इसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं ये जो उक्तियां हैं आधिकारिक मंडल की जो उक्तियां हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है क्या है तद्य था स एव अधात सपश्चात स पुरस्तात् प्रसंग में कहा गया है तो वही ऊपर से नीचे से है वही ऊपर से है वही पीछे से है वही सामने से है अब इसमें देखिए जो हमने पहला वचन देखा था स स्वराट भवती ये छंदोगे का सात पच्चीस दो है और ये जो अभी वचन पढ़ा है स एवं अधस्तात् सात पच्चीस एक है तो इससे उसकी पृष्ठभूमि पता लग रही है तो इति परमात्मा सर्वत्र दिक्षु खलु अनुभू तो इस प्रकार परमात्मा को सभी दिशाओं में अनुभव करके तद अनुभूत्या आधिकारिक मंडलम तो जिसने उस परमात्मा की अनुभूति की है और अनुभूति करके उसने आधिकारिक की सीमा को प्राप्त कर लिया है वो उसके अंतर्गत चला गया है अधिकारी बन गया है उस फल को प्राप्त करने का मंडलम फल समावेशनम फल योग्यत्व फल मर्यादात्वम तत्र भवती ऐसा उक्ति तो जिसमें फल का समावेश हो फल का योग्यत्व हो फल की मर्यादा हो ऐसा व्यक्ति जिसने परमात्मा को सब जगह व्यापक के रूप में अनुभव कर लिया है वो उस आधि, वो अधिकारी बन गया और अधिकारी से संबंधित जो मंडल है समूह है उसकी सीमा में वो आ गया उसके अंतर्गत आ गया उसमें वो स्थित है और उससे संबंधित जो उक्ति है वो ये कही गई है जो पीछे कही गई तो भगवती ऐसा उक्ति स स्वराट ये वो आ गया सात पच्चीस दो और स्वराट हो जाता है तो कौन हो जाता है स्वराट जिसने परमात्मा की अनुभूति करके उस योग्यता को प्राप्त किया है ये आत्माओं के लिए नहीं है एक सीमित क्षेत्र के लिए तो तस्य यथोह कामचारो भवती ये के क्या वही सात पच्चीस दो है तो सर्वलोक विहरणम एवं अधिकार उच्चते यहां जो पीछे कहा था तस्य सर्वेश् लोकेशु कामचारो भवती तो पूर्व पक्षी इस वचन से क्या ले रहा था कि फिर जगत व्यापार वर्ज नहीं होना चाहिए जब सब लोगों में उसका इच्छानुसार आना जाना है तो जगत व्यापार वर्जित नहीं होना चाहिए तो सिद्धांती कह रहा है कि वहां सब लोकों में आने जाने का ही तो लिखा है उसको। वहां कुछ हस्तक्षेप करने के लिए नहीं लिखा है वो कुछ उसमें कर सकता हो। तो सर्व लोग विहरणम एवं अधिकार है उच्चते वहां सब लोगों में विहरण का अधिकार मात्र ही कहा गया है जगत व्यापार को वहां पर भी नहीं कर सकता दूसरा प्रमाण जो पूर्व पक्षी ने दिया था उसके लिए कह रहे हैं तथा तैत्पनिषदि आपनोति स्वराज्यम वो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है यदोक्तम तत्र खलु आपनोति मनसस्पति ये अपनोती स्वराज्यम ये एक दो है और एक एक दो का ही एक दूसरा वचन जो उससे पहले का है वो क्या आपनोति मनस्पति वो मन के पति को प्राप्त कर लेता है यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है यहाँ भी परमात्मा को जानने वाला ये योग्यता वाला ये कथन आ गया है आपनोति मनसस्पति आगे परमात्मनम् अनुभवती आप परमात्मा को अनुभव करने लगता है यही प्राप्नोति का आपनोति का मतलब है तस्मादेव आपनोति स्वराज्यम अस्वराज्य को प्राप्त करता है तच कीदृशम स्वराज्यम इतिन उच्यते और वो स्वराज्य कैसा है उसको आगे के वचन से कहा गया वाक्पति चक्षुष पति श्रोत्रपति एतत् तत्व वो वाणी का पति चक्षु का पति श्रोत्र का पति और ये एतत् तत्व भवती ये इसी आधार पर सारा हो जाता है सर्वम तो आधिकारिक मंडल स्थस्य फलोक्तिर एव परोक्तिरेवा ये जितने भी कथन किए गए हैं जो अधिकारी बन गए हैं उस एक सीमा में आ गए हैं उसके अंतर्गत उनके फल की उक्ति या कथन किया गया है तदेत ऐश्वर्य न जग, जगत व्यापार और ये जो ऐश्वर्य कहा गया इसको जगत व्यापार तो नहीं कहेंगे बस ऐश्वर्य है उसके पास में किंतु जगत व्यापार वर्जम एव जगत व्यापार से रहित तो, तो वो है ही तो सत्रवे सूत्र में जो जगत व्यापार वर्जम कहा उस पर आए आक्षेप का यहाँ पर समाधान किया गया है आगे उन्नीसवा सूत्र इसमें मुक्तात्माए कहाँ कहाँ गति करती हैं उसके लिए एक दृष्टि दी है विचारणीय है वैसे सूत्र है विकारावर्ती चथा ही स्थिति आह ये जो मुक्तात्मा हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है विकारावर्ती होती है विकारों में ही आवर्तन उनका चलता रहता है ऐसी ही स्थिति को शास्त्र कहते हैं स्थितिम आह आह मतलब शास्त्र कहते हैं भाष्य देखिये अथच मुक्त से यद ऐश्वर्य भवती तत्काल विकारावर्ती भवति। मुक्तों का जितना भी ऐश्वर्य है वो विकारावर्ती होता है विकारों में रहते हुए होता है विकार का मतलब है कार्य जगत मूल श्री प्रकृति विकृत मूल प्रकृति और उस प्रकृति से बने हुए जितने तत्व हैं वो विकार कहलाएंगे तो मुक्तात्माओं का जो ऐश्वर्य है वो जो ऐश्वर्य दिखा सकते हैं वो कहां दिखाएंगे वो विकार प्रदेश में दिखाएंगे ऐसा यहाँ पर भाष्यकार कर रहे हैं आप तो तत्खलु विकारावर्ती भवती विकार क्या है और उसको खोल रहे हैं आगे विकारावर्ती को इन्होंने खोलिया विकारे आवर्तित विकार में आवर्तन करता रहता है वहीं घूमता रहता है दूसरा इसका अर्थ कर रहे हैं विकारम आवर्तयती वाह यदिकारावर्ती जो विकार को आवर्तन कराता है विकार की ओर आवर्तन करता है उसको विकारावर्ती कहते हैं और खोल रहे हैं विकारे विकार रूपे जगति स्वात्मान इति तत्शीलम तो विकारे विकार का मतलब है विकार रूप जो जगत है उसमें अपने आप को आवर्तित करता रहता है ऐसा जिसका शील है स्वभाव है उसको कहेंगे विकारावर्ती और अर्थ करने यदवा विकारम आवर्त थी रूपम आवर्त थी वो विकार का आवर्तन कराता है रूपों का आवर्तन कराता है जो संसार के विविध रूप है कहां अपने अंदर अपने आप को वैसा ही समझने लगता है उससे युक्त समझने लगता है ऐसे जो हैं ये चलते रहेंगे रूपम आवर्त थी स्वात्मि कैसे तो तथा ही स्थितम आह तो वैसा ही उस स्थिति को स्थितिम आहा आह उस स्थिति को शास्त्र कहते हैं कि वो विकारों में ही रहता है पुष्टि कर रहे हैं तो मुक्त से ऐश्वर्य स्थिति बदती श्रुति शास्त्र मुक्त के ऐश्वर्य को कहते हैं उसके लिए वही वचन इन्होंने दिए जो पीछे दिए गए थे क्या है वचन सौराट भवती तस्य सर्वेशु लोकेशु कामाचारो भवती तो वो है उसका कामाचार कहां होगा सर्वेशु लोकेशु सब लोकों में होगा और लोक क्या है लोक विकार है मूल प्रकृति से बने हैं वो विकार है तो इन सब लोगों में उसका आवर्तन है तो विकारावर्ती हो गया वो छो के का अत्र लोकेशु कामचारो भवती विकारे ही आवर्तते नतु लोकेभ्यो लोके भ्यो विकारे भ्यो बहि ये जो लोक हैं इससे परे नहीं जाएगा अब यहां ये अर्थापत्ति ले ली इसकी कि मुक्तात्मा कहा रहेगा यही रहेगा इसके बाहर नहीं जाएगा वो ये जो सारे लोक लोकांतर हैं इसी में रहेगा इससे बाहर नहीं जाएगा वो इस तरह की इन्होंने तत्पदी निकाला क्योंकि यह जो मूल में शब्द था तस्से सर्वेशु लोकेशु कामचारों बहुत लोकों में कामचार होता है लोगों से बाहर नहीं ये जो अर्थापत्ति निकाली अब इसके अंदर देखने की बात है कि मुक्तात्मा ये सब चीजें क्यों देखता है क्यों घूमता है तो उसके लिए जो हम एक संगति लगाते हैं वो ये है कि इन सबको देखते हुए परमात्मा की सृष्टि को देख रहा होता है तो परमात्मा की सृष्टि जितनी जितनी है वो तो कार्य जगत ही है वो तो कारण तो नहीं है तो कहां घूमेगा कार्य जगत में ही घूमेगा तो वो विकारावर्ती ही होगा उसके बाहर जाकर के क्या देखेगा बाहर किस लिए जाएगा पादो से विश्व भूतानी त्रिपाद श्यामृतम दीवी सारे लोकलोकांतर तो एक पात के अंदर है और बाकी तीन में क्या है वो तो परमात्मा का अमृत स्वरूप है बस और कुछ नहीं है ना वो तो यहीं पर ही भोग रहा है वो तो यहीं भोग रहा है उसके बाहर क्यों जाएगा वो किस लिए जाएगा जो आनंद यहां कार्य जगत के अंतर्गत भी जीव को परमात्मा की सन्निधि से मिल रहा है वो बाहर भी मिलेगा उसमें तो कोई अंतर नहीं है आनंद तो परमात्मा का एक जैसा ही है और यहां सृष्टि को देख देख के परमात्मा के रचना कर्तव को वो जानता रहता है समझता रहता है ये एक विशेषता हो जाती है तो इस विकार से वो बाहर नहीं जाता है इस तरह का तात्पर्य इन्होंने दिया और यदि यह माना जाए कि इस विकार से लोकलोक से बाहर भी जाता है तो वहां जाने का प्रयोजन क्या है वहां क्या देखेगा क्या देखेगा तो वहां परमात्मा की अनंतता का कुछ आभास कर सकता है और तो कुछ नहीं ना अव्याहत गति से जा, जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है और फिर भी कोई अंत नहीं है इसके अलावा वहां क्या देखेगा परमात्मा के अन्य जितने गुण हैं उनकी अभिव्यक्ति तो सृष्टि के अंदर हो रही है और मुक्तात्माओं के लिए जो शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है सहयोग प्रदान करता है आनंद प्रदान करता है वो तो मुक्तात्माएं जब विकार में रहती हैं जगत में रहती हैं तब भी दे देगा तो उसका भी बोध हो जाएगा लेकिन यहां रहते हुए उसकी अनंतता का बोध नहीं होता है यद्यपि लोकलोकांतर भी बहुत दूर दूर है और अनंत जैसे लगते हैं हमें लेकिन उसके लिए वो अनंत नहीं होंगे वो तो और छोर पालेगा क्योंकि अव्याहत गति से जा रहा है लेकिन उसके बाहर यदि वो जाता है या तो वो जाता ही नहीं है इसके अनुसार और अगर जाएगा तो क्या प्रयोजन होगा उसका केवल यह हो सकता है कि परमात्मा की अनंतता को कुछ अनुभव कर सके आखिर कितना अनंत है कितना अनंत है चलते जाओ चलते जाओ कोई सीमा नहीं आगे तथा तस्य आत्मनो मन आत्मतो वाक स एकधा भ्रिधा भवति पंच भी वचन पहले आ ही चुका है तो आत्मा से ही मन आत्मा से ही वाणी इस प्रकार एकधा त्रिथा पंचधा वो होता है आपनोती स्वराज्यम वाक्पति चक्षुष पति श्रोत्रपति और विज्ञानपति वो स्वराज्य को प्राप्त करता है और वाणी का पति बन जाता है चक्षु का पति बन जाता है श्रोत्रपति बन जाता है विज्ञानपति बन जाता है ए तत्व उससे फिर ये सारी चीजें प्राप्त कर लेता है अतः मुक्तस्य और मुक्ति का ऐश्वरीय मुक्त ये भी कहा गया श्रीनमन श्रोत्र मनवानो मनोभवती सुनते हुए मन बन जाता है मनवाणी इंद्रिय आदि के रूप में विकार का आवर्तन करता रहता है एक त्रि पंच विधत्वादि विकारम अपनी आवर्त ये जो एक दिन पांच आदि विकार बताए गए हैं उसके समूह उनका भी आवर्तन वो करता रहता है यानी सब विकारों में ही आवर्तन करता रहता है ये तात्पर्य यहाँ पर निकल क्या है विचार नहीं है वैसे बीसवा सूत्र नित्य मुक्त से खलु ऐश्वर्य न विकारावर्ती पवती कुता इत उच्चते तो मुक्तात्माओं का ऐश्वर्य तो विकारावर्ती है लेकिन जो परमात्मा है ऐश्वर्य तो उसका भी है उसका ऐश्वर्य क्या विकारावर्ती है उसके आगे भी है उसका समाधान यहाँ बीसवें सूत्र में दिया जा रहा है सूत्र है दर्शय तश्चम प्रत्यक्षानुमाने इस प्रकार से एवं प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्ष मिलता है यानी श्रुति से प्राप्त होता है हमें शब्द से श्रुति से और अनुमान यानी तो स्मृति से भी हमें इस विषय में प्रमाण प्राप्त होते हैं तो भाष्य देखिए एवं प्रत्यक्षानुमाने दर्शय तो भी प्रत्यक्ष और अनुमान देखते हुए भी प्रत्यक्षम श्रुति अनुमानम स्मृति पूर्ववत पहले वाले क्रम से ये अर्थ लेंगे अब श्रुति का दे रहे हैं वचन तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्या वो परमात्मा इन सब के अंदर है और बाहर भी है तो पारे रजसो व्योम ऋग्वेद का मंत्र है अंश है कि परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि तुम इस रजस के व्योम के भी परे हो जो लोक लोकांतर है ये धूली के समान रज के समान माने जाते हैं तो इससे भी परे हो ऋग्वेद का आगे यंचित जगत सर्व दृश्यते श्रूयते अंतर्वहिष् तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थिति का है कि ये जो कुछ भी जगत सारा, सारा का सारा दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता लेकिन सुना जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ है वो भी सारा श्रूयते अपीवा। अंतर बहिश्च तत्सर्वम और अंदर और बाहर जो कुछ भी है उन सब में व्याप्त होकर के नारायण स्थित है परमात्मा स्थित है तो जगतस तथा आकाशादअपि बही परमात्मा नो अस्तित्व प्रदर्शना ऐश्वर्य च विकारावर्ती विकारे नर्तते तो इस जगत और इस आकाश से भी बाहर परमात्मा के अस्तित्व को इन वाक्यों से प्रदर्शित किया गया इससे परमात्मा का ऐश्वर्य विकारावर्ती यानी विकार में ही रहने वाला नहीं होता है जीवात्मा का तो यही विकारावर्ती होगा लेकिन परमात्मा का ऐश्वर्य यहां तो है ही इस विकार में यानी सृष्टि इस में इससे बाहर भी है इसलिए यूं कहा जाएगा कि परमात्मा का ऐश्वर्य मात्र विकारावर्ती नहीं है और भी है तथा और इसके लिए फिर बताते भी हैं कि ये संसार या लोग उस परमात्मा तक पहुंच नहीं बना सकते हैं। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र नेमा विद्युतो भांति कुतो यम तो वहां पर उस परमात्मा में न तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रतारक और न ये विद्युत प्रकाशित होती है ये अग्नि तो कैसे प्रकाशित होगी कोई नहीं सकती ये कठोपनिषद श्वेता सुश्वेतर मुंडक इन तीन उपनिषदों का वचन दिया न तत् सूर्यो न शांको न पावका कि सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता परमात्मा को न चंद्रमा और न अग्नि ये तीन प्रतीक के रूप में है बड़े बड़े प्रकाश के स्रोत इत्थम अवर्तमानत्वम विकाराण अवर्तमानत्व तस्य तस्मात्सईश्वरीय ने विकारावर्ती इसलिए परमात्मा में विकारों का अवर्तमानत्व कहा गया है विकार उसमें नहीं रहते केवल विकारों में नहीं रहता वो बाहर भी रहता है इसलिए उसका ऐश्वर्य केवल विकारावर्ती नहीं है और न विकारम आवर्तयति स्वस्मिन और उससे उसके अंदर भी कोई विकार नहीं आता है तत्र विकार असंस्पर्शत्वात परमात्मा में तो विकार छू भी नहीं सकता वो उससे अछुता है ये तो सूत्र की व्याख्या कर दी इन्होंने अब आगे शंकर भाष्य से संबंधित कुछ बातें लिखते हैं शंकर भाष्य सूत्रम इदम पूर्व सूत्र उवयं परमात्म रूप से विकारावर्तित्व विकार राहित्य विकार मयत्व्या शंकर भाष्य में क्या किया है कि ये सूत्र यानी तो बीसवां सूत्र और पूर्व सूत्र यानी उन्नीसवां सूत्र ये दो सूत्र दोनों के दोनों परमात्म रूप के विकारावर्तित्व विकार राहित्व विकार अवर्तित्व और विकार राहित्य या विकार मयत्वे च व्याख्यातम उस तरह से इसकी व्याख्या की गई है वहां पर उन्होंने तथा ही कस्य सूत्र से और अगर ऐसा मानेंगे कि ये दोनों सूत्र इस अर्थ को कह रहे हैं तो बोले एक सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि जो बात पहला सूत्र कह रहा है वो दूसरा कह रहा है दूसरे में थोड़ी अतिरिक्त बात कह दी है तो दूसरे से ही काम चल जाता तो ये सूत्र व्यर्थ होंगे एक जैसी बात होने से तत्र तत्रक सूत्र से अनाथ क्यों प्रसज्यते क्यों यथ विकारावर्ती ही स्थिति आह ये उन्नीसवा सूत्र है अत्र सूत्र आह इुतिर आह आह का मतलब कहा तो वो श्रुति का श्रुति कहा से संबंधित बात है तथा श्रुतिर उधता तत्र भाष्य और शंकराचार्य जी ने वहां पर श्रुति भी की है आह के दृष्टि से तो ता न महिमा तथोज्ञाया पुरुष छंदो के का वचन दिया कि इस परमात्मा की इतनी महिमा है और वो इससे भी बड़ा है जितनी हम हमें उसकी महिमा दिखाई दे रही है वो उससे भी बड़ा है उससे भी अधिक है तो पुनरुक्त पुनः उत्तर सूत्रे एवं प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्षानुमाने श्रुति स्मृति तो ये जो दूसरा सूत्र है यानी बीसवा सूत्र जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान का कथन किया गया और उसके लिए इन्होंने कहा कि श्रुति और स्मृति यथाक्रम लेने चाहिए इति सूत्र द्वयस्य एक विषयतायाम तायाम दोषयुक्तम एवं यदि ये दोनों सूत्र 19 और 20 एक ही विषय वाले होते तो ये सूत्र का कथन व्यर्थ होता है श्रुति कथन तो पूर्व सूत्रे आहा इति शब्दे न आकथम पीछे जो आहा शब्द कहा गया था उससे श्रुति तो आई चुकी थी तो फिर बीसवीं के अंदर फिर से प्रत्यक्ष अनुमाने में प्रत्यक्ष शब्द क्यों पढ़ा उन्होंने प्रत्यक्ष से श्रुति का ग्रहण होगा श्रुति थनम तो पूर्व सूत्रे इति शब्देन सूत्र पुनरुत्तर सूत्रे स्मृति कथन मान भी नहीं अलग अलग सूत्र हैं उसी विषय वाले तो वहां आहा कह दिया है तो यहाँ दूसरे सूत्र में यानी बीसवें सूत्र में प्रत्यक्ष का कथन नहीं करना चाहिए केवल स्मृति के कथन के लिए अनुमान शब्द का प्रयोग कर लेते तथापि पृथक योग व्यर्थम सियाद और ऐसा करने से फिर भी ये जो पृथक पृथक प् योग को किया गया यानी उन्नीस और बीस करके दो सूत्र बनाए गए ये भी सूत्र व्यर्थ हो गए जब विषय एक है तो उसको एक ही बना देता तो ये जो दो किए गए यानी विभाग किया गया सूत्र का विभाग किया गया पृथक योग करना योग का पृथक पृथक करना है ये भी व्यर्थ हो जाएगा यदि आप पूर्व सूत्र आह विकल्प तो कर रहे हैं कि ऐसा सूत्र रचना होनी चाहिए अगर ये दोनों सूत्र एक ही विषय वाले हैं तो सूत्र रचना ऐसी ऐसी होनी चाहिए ये दो तीन विकल्प दे रहे वो क्या है एकस्मिने सूत्र पीछे से देखें यदवा पूर्व सूत्र आह इति श्रुतिर आह निरर्थकम एकस्मिने एकस्मिन सूत्र श्रुति भ्याम भवितव्यम तो ऐसे में श्रुति और स्मृति एक ही वचन में हो जाना चाहिए एक सूत्र में और आह जो पीछे कहा गया था वो नहीं होना चाहिए पूर्वत्र व उत्तरत्र या तो पहले कर लो चाहे बाद में कर लो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया सूत्र बना के तथा विकारावर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने पिछले सूत्र और इस सूत्र को मिला दिया विकारावर्ती च चा चाही प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्ष अनुमान इस बात को कहते हैं कि वो परमात्मा विकारावर्ती होता है यदवा अथवा विकारावर्ती च चम प्रत्यक्षानुमाने दूसरे ढंग से सूत्र बनाया विकारावर्ती ले लिया और दर्शेत यहाँ से ले लिया और प्रत्यक्षानुमाने भी यहाँ से ले लिया अतः जगत व्यापार वर्ज्य सूत्र तो मुक्त मुक्त ऐश्वर्य प्रक्रिय थे तो यहाँ जो जगत व्यापार वर्जम कहा गया इस सूत्र से मुक्त के ऐश्वर्य को प्रक्रमित किया गया वो मुक्त का ऐश्वर्य वहां पर चल रहा है उस प्रसंग में ये सूत्र बनाए तत्प्रसंगे तो ही विकारावर्ती सूत्र से विषय ने तो जब वो वहां पीछे कहे गए थे जगत व्यापार वर्जम तो उसी प्रसंग में फिर विकारावर्ती इस सूत्र का कथन होना चाहिए इसके इस सूत्र को वहां लगना चाहिए उत्तर सूत्रम अर्थापत्या परमात्मा ऐश्वर्य विषय ये जो बाद वाला सूत्र है वास्तव में क्या है वो बता रहे हैं जो बीसवा सूत्र है ये परमात्मा के ऐश्वर्य विषयक है ऐसा अगर मानते तो तदा सूत्र वैर्थ दोष प्रसंग ये जो दो सूत्रों में से एक सूत्र के व्यर्थ होने का प्रसंग यानी दोष आ रहा था वो अब नहीं होगा आगे अब एक प्रश्न उठा रहे हैं किसवें सूत्र के पहले यदि मुक्त से ऐश्वर्य विकारावर्ती मुक्त का ऐश्वर्य कहां होगा विकारों में वो रहेगा तरही तबा, तब तो ये कि जो वचन आपने कहा यानी शास्त्र में मिलता है यदा पश्य है पश्य जब ये आत्मा रुक्म तेजस्वी स्वरूप वाले परमात्मा को देखता है कर्तारम ईशम जो करता है और सबका स्वामी है तदा विद्वान तब ये जानने वाला विद्वान जिसने परमात्मा को देखा है परमम साम्यम उपायती वो परम साम्य को प्राप्त कर जाता है किससे परमात्मा से <क्यों> परमात्मा से परम साम्य को प्राप्त कर जाता है तो ये जो वचन है तो ये साम्य प्रतिपादनम कथम उच्यते साम्य की प्रतिपादन कैसे किया गया क्योंकि उनमें तो भेद होता ही है पूरी तरह से तो समान वो हो ही नहीं सकते भेद तो होगा ही तो फिर साम्य किस आधार पे किया गया तो उसको यहां पर इक्कीस सूत्र में बताया है। भोग मात्र साम्य लिंगाच मात्र की समानता वहां लक्षण रूप में प्रतीत होती है और क्या क्या समानता है नहीं लेकिन भोगमात्र की वहां पर साम्यता लिंग से प्रतीत होती है और वो भोगमात्र की साम्यता क्या है मुक्ति में जो आनंद होता है उसकी बात है वही भोग है वहां पर परमात्मा का आनंद ही भोग है लेकिन इससे हमें यह भी पता लग जाता है कि मुक्ति में आनंद होता है कुछ लोग मुक्ति में आनंद का सुख का निषेध करते हैं मुक्ति केवल दुख की निवृत्ति है इस भाषा में भी बोलते हैं यद्यपि भौज्य के शास्त्रों में वहां पर आनंद रस इत्यादि शब्द आए हैं दर्शनों में भी उसको संकेतित कर ही दिया गया है लेकिन फिर भी अगर कोई कहे तो मुक्ति में क्या समानता होती है तो उसके लिए उन्होंने उत्तर दिया मुक्त से भोगमात्र आनंद स्वरूपस्य से आनंद भोग सादृश्य ही देम अस्थित उस मुक्त का भोग मात्र में साम्य है मात्र के साम्य को खोल दिया आनंद स्वरूपस्य से आनंद गुण वाले ब्रह्म के आनंद के भोग में ही सादृश्य है कि जो भोग जो आनंद परमात्मा लेता है वही आनंद जीवात्मा भी वहां पर लेता है बस इतनी समानता है सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता ये जो मुक्त है ये सब कामों को प्राप्त कर लेता है किसके साथ परमात्मा के साथ उस बुद्धिमान ज्ञान ज्ञानी परमात्मा के साथ में वो इन कामनाओं को पूर्ण कर लेता है रसो वही सह रसम हेवाए आनंदी भवती वो परमात्मा रस है रसस्वरूप है और उस रस को प्राप्त करके ये भी आनंदी हो जाता है रस को पी करके तस्मात न जगत व्यापाराय मुक्तस्य मुक्त इसलिए जगत के व्यापार के लिए मुक्तों का ऐश्वर्य नहीं है मुक्तों का ऐश्वर्य तो केवल अपने उसके लिए है जगत व्यापार को छोड़ करके है अब आगे बाईसवां सूत्र इस चौथे पात का अंतिम चतुर्थाध्याय का अंतिम और वेदान दर्शन का भी अंतिम सूत्र है भूमिका बना रहे हैं न सत जगत कार्य मुक्त से ऐश्वर्य जगत रचनादि कार्य मुक्त का ऐश्वर्य ना हो मान लिया किंतु जगति स्वान्न परिचितान व उद्धरतुम मुक्तिम विहाय पुनर्जन्म धारित शक्त सदचते लेकिन उसके कुछ परिचित होते हैं जिनका उद्धार वो करना चाहता है उसके अपने लोग होते हैं तो उनके लिए तो वो मुक्ति को छोड़ करके फिर से शरीर धारण कर सकता है ऐसा हो सकता है तो उसके लिए उत्तर दिया अनावृत्ति शब्दार्थ अनावृत्ति शब्दार्थ वहां से लौट के ही नहीं आता है। इस कार्य के लिए जगत व्यापार के अपने नाते रिश्तेदारों को उस सहयोग करने के लिए मित्रों को सहयोग करने के लिए वो लौट करके नहीं आता है भाष्य मुक्त से मुक्त का मुक्ति तो अनावृत्तिभावती मुक्ति से अनावृत्ति होती लौट के नहीं आता है बीच में न ही स मध्य मुक्तिम मुक्ति कालम विहाये स्वान्वाद्धर तुम जगती मुक्ति आवर्तते तो मुक्ति के बीच के काल में वो मुक्ति को छोड़ करके अपने और अपने से परिचित लोगों को ठीक करने के लिए यहाँ पर उद्धार करने के लिए यहाँ नहीं आता है तथा आवर्तनम न तद तदपि तदधी परमात्मा अधीनम तो ये जो आवर्तन है लौट करके आना है ये भी उसके मुक्त के अधीन नहीं होता है वो परमात्मा के अधीन होता है क्यों मुक्ति रही कर्मफलम तश्वराधीन भवती फलत् मुक्ति क्या है कर्म का फल है अब इन्होंने एक शब्द बोल दिया मुक्ति क्या है कर्म का फल है और ये कर्म ईश्वराधीन होते हैं क्यों फल होने के कारण से कर्मफलम न ही कश्चित अतिक्रमित शक्ता है जो कर्मों का फल है उसका कोई भी अतिक्रमण ना कर सके इसके लिए ये परमात्मा के अधीन रहते हैं तो यहां जो मुक्ति को कर्म का फल बताया तो मुक्ति सकाम कर्मों का तो फल नहीं हो सकती सकाम कर्मों में सकाम शुभ कर्म भी आ गए और सकाम अशुभ कर्म भी आ गए तो जिसके अशुभ कर्म है वो तो मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता वो उसका फल, उन कर्मों का फल है ही नहीं अगर हम कर्मों का फल मुक्ति को माने भी तो ज्यादा से ज्यादा हम मानना हो तो निष्काम कर्मों को ले सकते केवल निष्काम कर्मों को ले सकते हैं वो मुक्ति रूप फल को देने वाले शिकार किए जा सकते बाकी नहीं आगे कर्मफल हम नहीं कश्चित अतिक्रमित कर्म फलों का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता कथा मनावृति रुच्य वो लौट के नहीं आता ये कैसे कह दिया गया फिर से नहीं आता है तो कहते हैं शब्दार्थ शास्त्र का वचन इसमें हमें मिलता है क्या वचन मिलता है तो श्रुति वचना श्रुति क्या कहती है पुनरावृत्ति उनकी पुनः नहीं होती है न च पुनरावर्तते फिर लौट करके नहीं आता है एवं मानवावर्तम ना नावर्तते, इस मनुष्य आवर्त में नहीं आता है बीच में बाद में तो आएगा जब काल पूरा हो जाएगा लेकिन इस बीच में नहीं आता है कदा पर्यतम ना इति प्रश्न वो कब तक लौट करके नहीं आता है इस प्रश्न के विषय में यावन मुक्ति फलभोगाप्ति ही जब तक मुक्ति के फल का भोग समाप्त नहीं हो जाता है मुक्ति रूप जो फल मुक्ति के फल नहीं मुक्ति रूप फल का भोग जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वो वहीं रहता है स नाश से शास्त्र से विषय है वो इस शास्त्र का विषय भी नहीं है क्या कि मुक्ति का काल कितना है जो पाक चर्चा चलती रहती है मुक्ति से लौट के आता है तो मुक्ति का काल कितना है कब लौट करके आते हैं बोले ये इस शास्त्र का विषय नहीं है इसलिए इन्होंने इसका वर्णन नहीं किया जो जिनका विषय है वहां पर देख सकते हैं तो सच न अस् शास्त्र से विषय अनावृत्ति शब्दात् द्विरोक्ति अध्याय परिसाप्त ग्रंथ समाप्ति समाप्त, तो अर्थात शब्दात, अनावृत्ति शब्दा अनावृति इन्होंने खोला है इसको दो बार पढ़ाए तो चूंकि अध्याय की समाप्ति हो रही है पाठ की समाप्ति अध्याय की समाप्ति और ग्रंथ की भी समाप्ति होती हो रही है इसके द्योतक के रूप में यहां पर किया गया है तो कथम अनावृत्ति रुच्य Okay. कैसे अनावृत्ति होती है पता कैसे लगता है तो शब्द शास्त्र वचन से श्रुति वचना श्रुति का वचन क्या है तेषा न पुनरावृत्ति न पुनरावर्तते पुनरावर्त तो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है और छंद मैंने कहा वो उनका पुनरावर्तन नहीं होता है एवं मानवम आवर्तम न छंद उपनिषद में स्पष्ट लिख दिया कि इस मानव आवर्तन में वो नहीं आता है आगे के मानव आवर्त में तो आ जाएगा इस मानव आवर्त में नहीं आएगा विशेष काल की गणना है कदा पर्यंत ना अवर्तते प्रश्न हेतु यावन मुक्ति फल भोग समाप्ति कोई कि कब तक लौट करके नहीं आता है तो बोले जब तक मुक्ति के फल मुक्तिरूप फल के भोग की समाप्ति नहीं हो जाती हम सामान्यतः जब तक मुक्ति के फल के भोग की समाप्त नहीं हो जाती सचनाश्य शास्त्र से विषय ये शास्त्र का विषय है ही नहीं तो उस बारे में बताएं, तो प्रश्न उठेगा कि बताना चाहिए आपको इतना सब बताया तो ये भी बताना चाहिए बोले कि नहीं ये हमारे इस शास्त्र का विषय नहीं है अनावृत्ति शब्द आती थी द्विरोक्ति अध्याय पर समाप्ति अर्थात ग्रंथ समाप्ति अर्थाच हो गया तो इस प्रकार आपका ये चौथे अध्याय का चौथा पाठ समाप्त हुआ और वेदांत दर्शन भी समाप्त तो हुआ ये भी मैं दोबारे बोल गया क्या नीचे वाले? हैं? तो देखो पांच पंक्तियां मतलब कहा से न चेप इवम मानव आवर्ता हूं अच्छा हाँ हाँ कथा मनावृति रुचि थे दो बार पढ़ा दिया चलो हटा दे रविशंकर जी हम्म ओहो <laughs> समाप्ति का सूचक है बोलू इसको मजाक बनेगा ठीक है तो अब बताइए आप में से कौन कौन बोलेंगे तो एक तो रविशंकर जी शक्तिन सूत्र है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दार्थ तो ये बहुत चर्चा चलती रहती है इन शास्त्रों के वचनों के आधार पर कि मुक्ति से लौट करके आते हैं नहीं आते हैं। तो इस तरह के वचनों को देख करके वो स्वीकार करते हैं कि लौट करके नहीं आते और भी जो इन्होंने उपनिषद के दिए न च पुनरावर्तते इत्यादि तेष्याम न पुनरावृति तो जैसे इन्होंने इसकी पृष्ठभूमि बनाई है कि जगत व्यापार वर्ग है वो तो उसमें जगत व्यापार करने के लिए बीच में लौट करके नहीं आता है ये इन्होंने सीमित कर दिया बाद में तो आता ही है और यद्यपि शंकराचार्य जी और उस परंपरा में ये स्वीकार किया जाता है कि लौट के नहीं आता है वो तो ब्रह्मस्वरूप ही बन जाता है पर वो लोग तो वैसे भी मानते हैं कि ब्रह्म से ही जीव बनता है तो ब्रह्म तो मुक्त अवस्था का नाम था ही तो मुक्त अवस्था से वो जीव अवस्था में बद्ध अवस्था में आता है तो उनको तो मना करना नहीं चाहिए वैसे लेकिन फिर भी तो शंकराचार्य जी के भी कुछ वचन प्राप्त होते हैं तो उदयवीर जी ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखे हैं वो कहते हैं कि इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए आचार्य ने अंत में लिखा यानी शंकराचार्य जी ने तस्माद अस्मात् कल्पात ऊर्धव आवृत्तिर इससे क्या निश्चय होता है इस कल्प के आगे आवृति समझी जाती है यानी आगे तो आवृति होगी अभी नहीं आवृति नहीं होगी तो परोक्ष रूप से इन्होंने वैसे तो सीधे वचन में इसे ही बोल दिया तो आगे आवृति नहीं होगी और एक इनका वचन मिलता है इसकी व्याख्या में वो कहते हैं ये छांदोजे का वचन है यावत ब्रम्हलोक स्थिति तावत तत्रिठी प्राक तत्व तो न आवर्तते इत्यथ इसकी व्याख्या में इन्होंने लिखा कि जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है ब्रह्मलोक वही हुआ मुक्ति का काल जो मुक्ति की स्थिति है ब्रह्मलोक की जब तक उसकी स्थिति है तब तक वो वहीं रहता है उससे पहले नहीं आता है जब तक मुक्ति का काल पूरा नहीं होता उससे पहले वो नहीं आता है तो इस तरह के वचनों से हम इस बात को स्वीकार करते हैं अन्य भी कई प्रमाण पीछे चर्चाएं आती रही है कि मुक्ति से जीवात्मा लौट करके फिर आता है और इसी तरह से फिर साधना करता है और फिर मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये तो विषय समाप्त हुआ अब आप में से विद्यार्थियों में से जो वेदान दर्शन के बारे में अपने कुछ अनुभव बताना चाहें दो दो मिनट के लिए आप में से कुछ व्यक्ति क्रमशः एक एक आकर के वेदान दर्शन से आपको क्या समझ में आया क्या सीखने को मिला या इस वेदान दर्शन की क्या महत्ता आपको अनुभव में आई अपना वो आपको बताना है वेदान दर्शन में क्या क्या है वो वर्णन नहीं करना है आपको क्या विशेष चीज अच्छी लगी जो जिससे आप अधिक प्रभावित हुए उस बात को आपको रखना है मेरा नाम रविशंकर है आज हमारी वेदांत की कक्षा समाप्त हुई है तो मेरा ये अनुभव हुआ कि हम वेदांत दर्शन को उपनिषद से हटाकर करके नहीं देख सकते अगर हमने उपनिषद का अध्ययन अगर बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छे तरीके से अगर हमने किया है तो हम वेदांत दर्शन का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं तो मेरी वेदांत दर्शन पढ़ करके सबसे पहली इच्छा तो ये हुई है कि जैसे भी आगे भी मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उपनिषदों का अध्ययन करूंगा और वेदांत दर्शन पर जो शंकराचार्य जी का भाष्य है उसको भी मेरी पढ़ने की इच्छा है वेदांत दर्शन में जो उपासना से संबंधित जो विषय आया था आ, मैं उपासना करता हूँ और लेकिन फिर भी कुछ कुछ मन में संशय रहते थे कि मैं जिस पद्धति से कर रहा हूँ वो पद्धति ठीक है या नहीं लेकिन महर्षि बादराइन जी ने जो अपना मत प्रस्तुत किया तो उसको समझ करके बड़ा आत्मविश्वास अपने ऊपर लगा और अपने गुरु आचार्य और ऋषि लोगों ने जो बात हमको बताई उस पर और श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैं जो कर रहा हूँ स्वयं के ऊपर भी दृढ़ता उत्पन्न हुई एक बात और मैं बताना चाहूँगा महर्षि दयानंद जी ने सत्याग प्रकाश के प्रथम समोल्लास में एक बात कही कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो सब बात ब्रह्मा से लेकर जयमुनी जयमुनी पर्यंत ऋषियों की है मेरी अपनी कोई भी बात नहीं है तो ये ग्रंथ पढ़ते हुए और भी दर्शनों को पढ़ते हुए एक बात आई और उन चीजों का प्रत्यक्ष होता गया कि महर्षि ने कई सारे तो उद्धम देते हुए लिखे हैं लेकिन कई सारी चीजें हिन्दी की पंक्तियों में लिखी हैं और वो पंक्ति वेदांत दर्शन के सूत्र हैं अथवा उनका भाष्य है तो ये सारा देख करके अच्छा लगा और जो ब्रह्म के विषय में जो चर्चा है वेदांत दर्शन में तो उससे ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास पहले की अपेक्षा मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ और इसके लिए मैं अपने आचार्यों का परोपकारिणी सभा का और अपनी ऋषि परंपरा का मैं ऋषि जी का सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ओम शम आपने उपनिषद नहीं पढ़ा वेदांत दर्शन पढ़कर के एक अनुभव में एक बात आई है कि यदि हम उपनिषदों का अध्ययन यदि गंभीरता से करते हैं तो हम उसका लाभ और ज्यादा ले सकते हैं तो इसको पढ़कर के मेरे को उपनिषद फिर से पढ़ने की इच्छा हुई है कि मैं इसको और अच्छे तरीके से पढूं, और सूक्ष्मता से पढ़ू और गहराई से पढूं, ओम तोमशेखर है वेदांत दर्शन पढ़ते हुए मुझे यह अनुभव हुआ मुख्य रूप से तैत सिद्धांत परक ब्रह्म जी का भाष्य पढ़ते हुए जो पहले मन में वेदांत का मतलब केवल अद्वैती है जो विचार था वो हटा है वो भी सिद्धांतों को देखते हुए और मुख्य रूप से परमात्मा के विषय में जो थोड़ा बहुत जानकारी था जितना हम सोचते थे अब उससे भी अधिक श्रद्धा और भक्ति और बड़ी है इससे और मुख्य रूप से वेदांत दर्शन को पढ़ते हुए सिद्धांतों के प्रति हमारी श्रद्धा कितना होनी चाहिए वो पता चला है क्योंकि पूरा वेदांत दर्शन में हम देखते हैं शास्त्र प्रमाण श्रुति प्रमाण ही सबसे ज़्यादा प्रबल माना जाता है और श्रुति प्रमाण को लेते हुए हर विषय को इन्होंने सिद्ध किए और अंत में वेदांत दर्शन के समाप्ति के अंत में मोक्ष के विषय में जो बातें आई हैं उससे भी कुछ मोक्ष के बारे में उपासना का बारे में, उपासना के बारे में कुछ नया विषय पता चला है और आचार्य जी ने और उसको विस्तार करते हुए दूसरे ग्रंथों का भी उद्धारण देते हुए हमें और अच्छी तरह से समझाते हुए एक नई विचार शास्त्रों के प्रति किस प्रकार हमें सोचना चाहिए ये बताया है इस कारण से मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ओम श्याम लगभग छह महीनों से हमारा वेदांत दर्शन चल रहा था आज उसकी पूर्णा होती हुई है अध्ययन करते समय मेरे अनुभव इस प्रकार है वेदांत दर्शन पहले बहुत सुना था वेदांत का जो सही अर्थ है कई पहले मैं भी लेता था कई लोग लेते हैं वेद का अंत इस प्रकार लेते हैं परंतु वेद का पक्ष ये वेदांत दर्शन की शुरुआत में ही मुझे जानकारी मिली और महर्षि बादारायण ने आद्य सूत्र से अथा तो जिज्ञासा इस सूत्र से लेकर जो अनावृत्ति इति पर्यंत अच्छे ढंग से ब्रह्म के विषय में किस उनका स्वरूप और किस प्रकार कारण बनता है ब्रह्म और किसकी उपासना करना चाहिए जीवात्माएं इस प्रकार अच्छी तरह से हमें जानकारी सूत्रों के माध्यम से दिए हैं इस पर स्वामी ब्रह्म मुनि जी जो कि तैतपरक एकमात्र व्याख्या उपलब्ध होती है उन्होंने सरल ढंग से संस्कृत में व्याख्या की है और बहुत ही हृदय है और जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए हिंदी में भी उन्होंने व्याख्या की है हाँ इतनी सी बात है हमारे ना समझ के कारण या कुछ कम ज्ञान के कारण कभी विसंगतियां असंगतियां लग सकती है तो आचार्य जी हमें अध्यापन कराते हुए एक कुशलतापूर्वक कश्यन का समाधान भी किया हाँ निश्चित रूप से कहीं विसंगतियां हो सकती हैं हैं तो ये हम अध्ययन करते समय हम कर्तव्य करता है हमको भी कुछ होना चाहिए अगर यदि हमें से पढ़ <laughs> क्या करोगे तो दोबारा करो ओम मेरा नाम शक्तिनंदन है लगभग छ महीने से वेदांत दर्शन कक्षा चल रही या तुम मेरा नाम शक्तिनंदन है लगभग छ महीने से हमारी वेदांत दर्शन की कक्षा चल रही है आज उसकी पूर्णा होती हुई है वेदांत दर्शन पढ़ते समय मेरे अनुभव इस प्रकार हैं। महर्षि बादरायण ने अधा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से लेकर अनावृत्ति इति सूत्र पर्यंत जो ब्रह्मा के गुण और ब्रह्मा का सच्चा स्वरूप परब्रह्म का कार्य और जीवात्माओं को किसकी उपासना करनी चाहिए और उपनिषद के उपनिषदों के द्वारा जो कथित विविध प्रकारों की उपासना का जो अंतिम सारांश और अंतिम तत्व किसकी उपासना करनी चाहिए एक अच्छे ढंग से एक विवेचना पूर्वक महर्षि बादराण ने हमारे सामने बातें रखी क्यों इसलिए कि इस वेदांत दर्शन का अपरनाम उत्तर मीमांसा भी है मीमांसा अर्थात गंभीर विचार और ब्रह्मा के बारे में परब्रह्म तत्व के बारे में एक गंभीर विचार किया गया है इस दर्शन में और इस पर स्वामी ब्रह्म मुनि जी का जो एकमात्र त्रैत सिद्धांत परक व्याख्या है और बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने संस्कृत में व्याख्या की है एक हृदय है हाँ पढ़ते समय मेरा एक खुद का अनुभव है कई विसंगतियां असंगतियां अज्ञान के कारण प्रतीत हुई हैं परंतु आचार्य जी शंका समाधान के सत्र में अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक हमें समाधान किया हाँ कई ढंग से कहीं कहीं विसंगतियां हो है तो मैं समझता हूं हमने इतने महीनों से पढ़ा जो निश्चित रूप से आ, स्वामी ब्रह्म मुनि जी के जो किए हुए व्याख्या के द्वारा हम लाभान्वित हुए हैं तो इसका इसका पूर्ण करने का भी हमारा कर्तव्य मानता हूँ जहाँ भी, भी विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने का निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए और वेदांत दर्शन में बहुत ही आ, अच्छी बातें कही गई हैं और बहुत ही आनंद आया है हाँ बीच बीच में अरुचि सी हो गई परंतु फिर भी अंतो लाभ ही मिला है और मैं वैदिक दर्शनों में एक दर्शन के नाते सबको पढ़ना चाहिए और ब्रह्मा पर तत्व के बारे में जानना चाहिए इति ओम शब्द मेरा नाम सत्यवीर है मैं सबसे पहले आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी कुशलता पूर्वक और लगन पूर्वक अपने दुख को भी न देखते हुए हम सभी को वेदांत दर्शन का अध्ययन कराया वैदिक सर दर्शनों में एक दर्शन वेदांत दर्शन जिसका हमने अभी अध्ययन पूरा किया इससे पहले मेरे चार दर्शन पूर्ण हुए उन सभी के अपने अपने मुख्य विषय थे पर वेदांत दर्शन का मुख्य विषय ब्रह्म वेदांत दर्शन से वेदांत दर्शन के नाम से ही हमें पता लगता है कि वेदों का सार वेदों में सार किसका भ्रम का तो उससे ही पता लगता है कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म की चर्चा की जाती है और जहाँ तक मेरा अनुभव है प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है और परम सुख की को ही चाहता है जो हमें मुक्ति में जाकर ही मिल सकता है और उसको पाने के लिए वेदांत दर्शन ने वेदांत दर्शन में विशेष कर ब्रह्म को जानने की जो प्रक्रिया बताई है वो सबसे सरल और आसान है अगर हम किसी भी दर्शन को पढ़ते हैं तो हम उसके मुख्य विषय को जानना चाहते हैं कि इस दर्शन में मुख्य विषय क्या है तो हमारा जो वेदांत दर्शन हुआ उसका मुख्य विषय ब्रह्म। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम जो उपासना करते हैं जो ब्रह्म को पाना चाहते हैं जो साधना करना चाहते हैं वो अगर हम वेदांत दर्शन नहीं पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते इसलिए हमें वेदांत दर्शन, दर्शन, दर्शन का अध्ययन आवश्यक है धन्यवाद दिसंबर 2015 से आरम्भ होने वाले वेदांत दर्शन से वेदांत दर्शन का अध्ययन करने से पहले ये नहीं मालूम था कि ब्रह्म इसका विषय है और वो इतना अधिक रुचिकर भी हो सकता है रोजर 2014 में शिविर के दौरान ब्रह्म का स्वरूप एक कक्षा हमारी थी जो सबसे अधिक रुचिकर थी और ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत दर्शन उसी कक्षा का विस्तार मुझे लगा उसमें वो कुछ दिनों की थी यहाँ पर हमने छ महीने ब्रह्म के स्वरूप को जाना और समझा ईश्वर का ईश्वर को हम प्रत्यक्ष से कैसे जान सकते हैं ये तो अभी पता नहीं परंतु शब्द प्रमाण से ईश्वर को जानने का अनुभव यहाँ पर प्राप्त हुआ जब प्रथम अध्याय हमने यहाँ आरंभ किया तो ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए इस प्रश्न से वेदांत दर्शन का शुभारंभ हुआ और धीरे धीरे जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए और उन सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस अध्ययन के दौरान मुझे प्राप्त हुआ कुछ प्रथम अध्याय की जब परीक्षा थी तो उस समय कुछ विषय अरुचिकर भी लगे परंतु परीक्षा के उपरांत सब कुछ सामान्य हुआ और दूसरा तीसरा और चतुर्थ चतुर्थ अध्याय उससे भी ज़्यादा रुचिकर प्रतीत हुए बाधरायण जी द्वारा रचित सूत्र और ब्रह्ममुनि द्वारा किया भाष्य इसमें बीच बीच में शंकर भाष्य के उद्धरण भी लिए गए और शंकराचार्य जी ने जिन स्थलों पर सूत्रों की व्याख्या किसी अन्य तरीके से की या भाष्य में जो भी कुछ अंतर था वो भी ब्रह्ममुनि जी ने बीच बीच में बीच बीच में उसमें वर्णित किया और आचार्य जी ने हमारी सारी शंकाओं का समाधान धैर्यपूर्वक किया और कठिन सूत्रों को और कठिन भाष्य को भी सरल तरीके से हमें समझाया जिसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं और भविष्य में भी दर्शन हमारे लिए मार्गदर्शक प्रतीत हो मार्गदर्शक सिद्ध होगा ऐसी मेरी कामना है और इच्छा है धन्यवाद तो oh.